देवी भागवत पांचवा कहते हैं अपने स्वामी महिषासुर के वचन सुनकर महान हाथ जोड़कर कहने लगा राजन विशाल नेत्रों वाली इस स्त्री के विषय में फिर से यत्न पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए यह किस उद्देश्य से और कहा से यहाँ आई है किसके साथ इसका ग्रहण हुआ है। स्त्री के हाथ से आपका निधन निश्चित है देवता इस विषय को भली भांति जानते हैं। जान पड़ता है, उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नयनी को यहाँ भेजा है वे सबके सब युद्ध देखने की अभिलाषा से छिपकर संप्रति आकाश में वर्तमान है उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे विष्णु प्रवृत्ति वे प्रधान देवता में इस को अग्रसर बनाकर हमारा करेंगे। साथ ही वह स्त्री आपको मार डालेगी राजन मेरी समझ से उन देवताओं का यही मनोरथ है भविष्य में होने वाले परिणाम की भली भाती जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है प्रभो आप इस समय युद्ध न करें बस अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता कार्य की प्रधानता मानकर हम निरंतर आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें मिलता ही है हम आपके अनुचर हैं यही हमारा धर्म है राजन महान विचारणीय विषय यह है कि जो सर्वथा असहाय होते हुए भी यह स्त्री हम लोगों के साथ युद्ध करने के प्रस्ताव पर अडिग है हम बलाभिमानी वीरों के पास इतने सैनिक हैं फिर भी इसकी यह कुछ भी परवाह नहीं करती दुर्मुख बोला राजन मैं जानता हूँ आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है ऐसा करने से हमारी में कलंक लगता है जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था तब भी तो भागने जैसे निंदित कार्य का आश्रय नहीं लिया गया था फिर इस अकेली स्त्री के समक्ष ऐसा क्यों किया जाए अतएव युद्ध करना ही परम आवश्यक है युद्ध में विजय अथवा मरण ये दो ही तो होते हैं जो होनी है उसका टलना असंभव है फिर जानकर पुरुष क्यों चिंता करे संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है ये दोनों ही फल मन के अनुकूल है यह मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए भाग जाने पर जगत में निंदा होगी आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है अतएव जीने और मरने के विषय में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। जी कहते हैं, वास्कल बातचीत करने में बड़ा कुशल था उसने दुर्मुख की बात सुनने के पश्चात हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक महिषासुर से यह वचन कहा बोला राजन यह कार्य कायर व्यक्तियों के लिए ही अभी, अभी है आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करना चाहिए मैं अकेले ही चंचल नेत्रो वाली चंडी को मार मारूंगा निपवर मन में उत्साह रखिए राजन मैं निर्भीक होकर अद्भुत युद्ध करूंगा नरेश्वर मेरे प्रयास से वह चंड्रिका यमराज के घर अवश्य पहुंच जाएगी मैं इंद्र वरुण कुबेर सूर्य चंद्रमा यमराज अग्नि वायु एवं विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता फिर अभिमान में चूर रहने वाली यह अकेली स्त्री मेरा क्या कर सकती है मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेल उड़ जाएंगे आज आप मेरी भुजाओं का बल देखें फिर सुखपूर्वक विहार कीजिएगा इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको स्वयं संग्राम में नहीं जाना चाहिए